इस दूसरे दिन के स्वास्थ्य व्याख्यान में राजीव भाई आपको निम्न विषयों की जानकारियां देंगे जैसे फ्रिज माइक्रोवेव जैसे उपकरणों के उपयोग से हानियां अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा आटा खाएं हाथ से चलने वाली आटा चक्की द्वारा सामान्य प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी का ज्ञान तेज व्यायाम करने की हानियां और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 आप जानते हैं कि ये ठंडे देश है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और ज्यादा से ज्यादा प्लस में जाएं तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो 15-20 से -40 तक टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ये बहुत तकलीफ देने वाला वेरिएशन है फिर मैंने सोचना शुरू किया कि उन लोगों का क्या होता होगा जो इसी बर्फ के तापमान में छह छह महीने सोते हैं रहते हैं लेटते आठ आठ महीने धूप नहीं निकलती कनाडा में अमेरिका में यूरोप के देशों तो कितनी तकलीफें उनके शरीर को होती होंगी और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी तो भोजन को ये सारी तकलीफें थोड़ी कम हो उसके लिए वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई हम जब चाहें टेम्परेचर को बढ़ा सकें घटा सकें इसके लिए रेफ्रिजरेटर बना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 प्रकृति और विज्ञान के विरुद्ध अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर को करके बाद यही है रेफ्रिजरेटर तो आप बोलेंगे फिर क्या करें एक नियम बना लीजिए अपने जीवन में जो हमारे दादा दादी नाना नानी के समय का बनाया हुआ है और शायद बाघ ने भी ये दूसरा नियम दूसरा सूत्र है बाघ जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना बनने के अड़तालीस मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए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 सर्दी कम होने में और गर्मी बढ़ाने में जिन गैसों का सबसे बड़ा योगदान है वो यही गैसें हैं सीएफसी वन सीएफसी टू तक तो सारे दुनिया के देश परेशान है अमेरिका जर्मनी भारत जैसे 156 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सात दिन झक मार रहे थे ये ही बात के लिए कि भाई सीएफसी का प्रोडक्शन कम कैसे किया जाए तो इसमें थोड़ा आप भी सहकार कर दीजिए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 पानी गरम करके उसमें कोई चीज डालें तो सही गरम होती है और माइक्रोवेव ओवन में पानी का कोई काम नहीं और ये माइक्रोवेव ओवन भी यूरोप और अमेरिका के लिए है क्योंकि वहां बहुत ठंडी है आपके लिए नहीं है क्योंकि यहां तो बहुत गर्मी तो अब हमारे घर में क्या हुआ है वो मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहता हूं आपने कुछ चीजों को स्टेटस सिंबल बना रखा है वो बदल दीजिए यह स्टेटस सिंबल नहीं है यह मजबूरी की चीजें हैं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 जिसमें धर्म की बात करो तो तुरंत समझ में आए